वह सब यथार्थ रूप से बतलाईए लोमहरषण जी बोले मुनिवरों सुनो मैं इस भूमंडल का वृदांत संक्षेप में सुनाता हूं जंबू लक्ष शालमल कुश क्रौंच शाख तथा पुष्कर ये सात द्वीप हैं जो क्रमशः लवण एकचुरस सुरा घृत दधि दुग्ध तथा जल रूप सात समुद्रों से घिरे हुए हैं इन सबके बीच में जंबु द्वीप की स्थिति है उसके मध्य भाग में सुवर्णमय मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84000 योजन है वह पृथ्वी के भीतर 16000 योजन तक चला गया है तथा उसकी शिखर की चौड़ाई 32000 योजन है उसके मूल का विस्तार 16000 योजन है वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है उसके दक्षिण में हिमवान हेमकूट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील श्वेत और शिंगवान गिरी हैं मध्य के दो पर्वत निषद और नील एक-एक लाख योजन लंबे हैं शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 22000 योजन है मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है उससे उत्तर किंपुरश पर्वत तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है इस प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यकवर्ष उससे दक्षिण हिरणमयवर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है इन छः वर्षों के बीच में इला वृत्त वर्ष है जिसके मध्य भाग में स्वर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9000 योजन तक फैला हुआ है उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल दक्षिण में गंधमादन पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार सु पर्वत की स्थिति है इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदंब जंबू पीपल और वट ये चार वृक्ष हैं जो 11 1100 योजन विस्तार के हैं वे वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं वह जंबू वृक्ष ही इस द्वीप के जंबू द्वीप नाम पड़ने का कारण है उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर से गिरकर फूट जाते हैं उनके रस से वहां जंबू नाम की नदी बहती है वहां के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं उनके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं उन्हें खेद नहीं होता उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती जंबू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जम्बुनाद नामक स्वर्ण के रूप में परिणत हो जाती है जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुमान वर्ष हैं इन दोनों के बीच में इलावृत्त वर्ष हैं मेरु के पूर्व में चैत्ररथ दक्षिण में गंधमादन पश्चिम में वैब्राज तथा उत्तर में नंदवन है इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओं में अरुणोदय महाभद्र असितोदय तथा मानस ये चार सरोवर हैं जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं शांतवान चक्रकुंज पुररी माल्यवान तथा बैकुंठ आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केशराचल के रूप में स्थित है त्रिकूट शिशिर पतंग रूचक तथा निसद आदि दक्षिन भाग के केसर परवत हैं सिखिवास बैदोर्य कपिल गंधमादन और जारुधी आदि पश्चिम भाग के केसर आचल हैं संख कूट रिसब हंस नाग तथा कालजर आदि अन्य परवत उत्तर भाग के केसर आचल हैं मेरुगिर के उ 14000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है उसमें सब ओर आठों दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपाल के विख्यात नगर हैं भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती हैं वहां गिरकर वे चार भागों में बंट जाती हैं उस समय उनके क्रमशः सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा नाम होते हैं पूर्व की ओर सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राश्व वर्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती हैं इस प्रकार अलकनंदा दक्षिण पथ से भारतवर्ष में आती और वहां सात भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है चक चुकी धारा पश्चिम से संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमान वर्ष में आती और समुद्र में मिल जाती है इस प्रकार भद्रा उत्तरगिरी तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है माल्यवान और गंदमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कृडिका के आकार में स्थित है भारत की तुमाल भद्राश तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं त्रिशंग और जारुधि ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिमी ओर समुद्र के भीतर तक चले गए हैं ब्राह्मणों इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो-दो करके स्थित हैं मेरु पर्वत के सब ओर से केशर पर्वत बताए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं वहां सुरम्य वन और नगर हैं लक्ष्मी विष्णु अग्नि सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े-बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं उस पर्वत की रमणीय गुफाओं में गंधर्व यक्ष राक्षस दैत्य और दानव दिन-रात विहार किया करते हैं वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं वहां धर्मात्माओं का निवास है पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से विराजमान हैं केतुमाल में वाराह भारत वर्ष में ककषप और उत्तरपुरु में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्व स्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उदवेग तथा सुधा का भय आदि दोष नहीं हैं वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है उन सबकी स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा विपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते इन सभी वर्षों में सात-सात कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है उसी में राजा वर्ध की संतान तथा प्रजा रहती है उसका विस्तार 9000 योजन है भारतवर्ष कर्म भूमि है वहां इच्छा अनुसार साधन करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं भारत में महेंद्र मलय सह सुक्तिमान ऋक्ष विंध्य और पारद यात्रा ये सात कुल पर्वत हैं यहां सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहां के लोग पाप करने पर तिरियग योनि और नरकों में भी पड़ते हैं भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्य के लिए कोई कर्म भूमि नहीं है इस भारतवर्ष के नौ भेद हैं इंद्रद्वीप कसेतु मान ताम्रवर्ण गभस्तिमान नागद्वीप सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह नवां द्वीप भारत है